यत्र यत्र तत्र रघुनाथकर्तनम त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्पवारी पिपूर्णलोचन मरुति नमतराक्षसातक मधुर मधुर स्वरूपम् कर्मते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोदय प्रभो मधुबोधशक्तिद्या प्रयत्स पर कोमल कूजयन वेणु श्यामों कुमरक वेद वेद्या वेदेद्यम परम ब्रह्म भासता हृदय मम कूज रामती राम मधुर मधुराक्षर आरह्य कविता शाखां वंदे वाकोकिल कृण सुनीत नोरपी अमानिना मान देना घीर प्रनिया सदा हरि नारायण श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता गो की गोहत्या भारत अखंड हो हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 राधा रमण हरे गोविंद जय जय जय गोविंद जय जय Govinda, yeah yeah yeah yeah. Govinda, yeah yeah yeah yeah. Govinda, yeah yeah. हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महद्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण तामे के लोटा में गर्म पानी विष बन जाता है बिल्कुल मामूली होने नहीं विष बनाना हो पानी को तामे के लोटा में गर्म पानी और ठंडा पानी गंगाजल बन जाता स्वामु लोकेाक्षर खरस्चा, एवं सर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य से उत्तम पुषस्त परुदारितायूश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर यस्मा क्षमती तोहम्क्षरादिचोत्तम अथस्म लोक वेदे चथित पुषोत्तम कपो नलो वायु कं मनो बुद्धिहंकारी मे भिन्ना प्रकृतिरद्रेयर मितनिया प्रकृतिम विदि मे परा जीवभूता महाबाहो यदम धारियते जगतेतोनी भूता सर्वाणीपंक जगत प्रभव प्रलयस्त समपस्थित समादरणीय यतिवृंद विद्वद वृंद बाप्तवृंद एवं बाप्तिमाची माचाव जैसा कि पिछले दिनों पुरुषोत्तम तत्व का प्रतिपादन पंद्रहवीं अध्याय के अनुसार किया गया अक्षर और अक्षर दोनों से अतीत भगवत तत्व परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व या पुरुषोत्तम तत्व है विवक्षावत वसात भगवत पद शंकराचार्य महाभाग ने चौदह में तेरह में ग्यारहवें दसवें नौवें आठवें अध्याय की शैली में अक्षर का अर्थ कार्य प्रपंच किया अक्षर का अर्थ त्रिगुणमयी प्रकृति माया या व्यक्त किया और भगवत तत्व को इन दोनों से पर सिद्ध किया श्री मधुसूषण मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने श्री वैष्णवाचार्यों के मत को समुद्रित करते हुए कहा कि अक्षर जीव को क्यों न माना जाए भगवान को जगत और जीव दोनों से अतीत सिद्ध करना उचित होगा तो तेरहवीं अध्याय का वचन उद्धृत करके उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञापि माम युद्धि सर्व क्षेत्र भारत भगवान ने तो सर्व क्षेत्रों में स्थित को अपना स्वरूप ही बताया है अतः यहाँ पर अक्षर का अर्थ कूटस्थ का अर्थ क्षेत्रज्ञ संज्ञक जीव करना उचित नहीं आज हमने सातवी अध्याय के श्लोकों को इसलिए पढ़ा क्योंकि तो वहाँ सर्वाणी उपधारया कहा गया है योनि शब्द का अर्थ तो कारण होता है तो सातवी अध्याय की शैली से भी विचार करने में आपत्ति क्या है विचार का मार्ग तो खुला रखना चाहिए फिर भी वक्शा वसात भिन्न भिन्न ढंग से व्यक्ति की अभिप्राय में सामंजस्य साधने का मार्ग प्रकट करना चाहिए सैद्धांतिक दरातल पर कहीं सामंजस्य की संभावना न हो तभी उसका विरोध करना चाहिए या उस प्रमता प्रस्तुत करनी चाहिए जब भगवान ने कहा तद योनि नि भूतानी इसका अर्थ है कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति समग्र भूतों का कारण है एक विचार की बात है। अष्ट अपरा प्रकृति है अपरा प्रकृति के आठ प्रभेद उसमें भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के बाद मन बुद्धि और अहम का उल्लेख किया है जो कि संख्यक प्रस्थान के विरूप है यद्यपि महाभारत में अन्यत्र भी इस प्रकार का भाव आया है उसको रखने पर विस्तार अधिक हो जाएगा मन कहीं भी उपादान कारण के रूप में निरूपित नहीं किया गया है हम मनोबुद्धि में तो आकाश से अतीत मन को माना गया और प्रकृति कहा गया प्रकृति का अर्थ होता है उपादान कारण परसों मैंने कहा था तो भगवत पाद शंकराचार्य महाभाव ने भगवान के वचनों को आ, अभिप्राय व्यक्त किया यहाँ वक्ता सर्वज्ञ है तो उनके वचन में दोष नहीं निकाला जा सकता उनके वचन का अभिप्राय क्या है इसका अनुसंधान किया जा सकता है श्री गौत पदाचार्य महाभाव ने प्रमाण के प्रमाण के अर्थ में प्रमाण का उपयोग किया है तो ये नहीं कह सकते कि गौर पादाचार्य जी को प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान नहीं था तो वहाँ पर पूज प्वामी जी महाराज एक वाक्य कहते थे श्रुति और मर्माज्ञ जो मनीस्थीय होते हैं उनके वचन का अनुगुणीय अनुगुण अनुगत होकर अर्थ करना चाहिए उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए कि गलत कहा यदि कोई आर्ष महापुरुष हैं मनीषी हैं तत्वज्ञ हैं तो उनके वचनों में दोष निकालने की अपेक्षा उनके मनोगत भावों को टटोलने का प्रयास करना चाहिए तो गीता के तेरहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का ही वचन है महाभूत अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त यहाँ तो सांख्य की सरणी में ही तत्व का निरूपण क्रमिक है तो भगवान को अष्टा प्रकृति का ज्ञान नहीं था ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि तेरहवीं अध्याय में तो नहीं का वचन है महाभूतानी अहंकार बुद्धि अव्यक्त में वचन तो मन का अर्थ यहाँ अहम कर लेना चाहिए बुद्धि का अभिप्राय समष्टि बुद्धि महत्व से है और अव्यक्त वहाँ जो अहंकार का उसको अव्यक्त कर लेना चाहिए या। मन का अर्थ अहम तत्व बुद्धि का अर्थ महत और अहंकार का अर्थ अव्यक्त करना चाहिए सरस्वती जी ने किया अहंकार शब्द हमको जो के त्यो मिल जाता है तो अहंकार का अहंकार ही करें बुद्धि का अर्थ महतत्व ही करें मन का अर्थ अव्यक्त कर दें क्रम भंग हो जाता है एक शब्द को जो के क्यों अर्थ देने वाला मानकर क्रम भंग हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो मन और अहंकार के अर्थ में लक्षणा करनी ही है तो शंकराचार्य जी ने क्रम से लक्षणा की मन का अर्थ हम मान लीजिए बुद्धि का अर्थ तो होता ही है अहम का अर्थ अव्यक्त मान लीजिए मधुसूदन सरस्वती जी ने सोचा जब अहम शब्द साक्षात है तो उसका अर्थ हम ही कर लें तो क्रम भंग हो गया क्योंकि यहाँ तो भूमि रापो नलो वायु खम क्रम है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में क्रम है तो क्रम भंग करके अर्थ न करके मन का अर्थ शंकराचार्य जिन्हें अहम कर लिया बुद्धि का अर्थ महत्व प्रसिद्ध ही है और अहमकार अर्थ व्यक्त किया अब प्रश्न उठता है पन्द्रहवीं अध्याय में फिर अष्टा प्रकृति को ही दो रूपों में व्यक्त किया क्षण सर्वाणी भूतानी तो सात प्रकृति और सोडश विकृति अपनी ओर से ले लें क्योंकि तेरहवें अध्याय में महाभूतान्य अहकारो बुद्धिव्यक्त मेवचा इन्द्रियाणी दस कंचा पंच गोचरा सोडश विकृतियों का भी वर्णन दस इंद्रिय एक मन और पंच इंद्रिय गोचर का लक्षण से अर्थ होगा तन मात्रा इंद्रिय गोचर का अर्थ लक्षण से अर्थ होगा तन मात्रा का नाम पंच महाभूत अर्थ होगा इंद्रिया दशिक में पंच महाभूत अर्थात पंचीकृत पंच महाभूत अर्थ होगा इस प्रकार से सोडस विकृतियां मिल गई आठ प्रकृति चौबीस तत्व होते हैं। प्रकृति का अर्थ होता है जो किसी का उपादान हो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति-विकृति क्या होता है जिसमें विकृति और प्रकृति दोनों के लक्षण चरितार्थ किसी की अपेक्षा प्रकृति किसी की अपेक्षा विकृति जैसे तीन पीढ़ी ले लीजिए पितामह पिता और पुत्र बीच वाला जो पिता वो अपने पिता का पुत्र है, अपने पुत्र का पिता है उसमें पिता का भी लक्षण चरितार्थ है पुत्र का भी लक्षण चरितार्थ मूल प्रकृति में केवल प्रकृति का लक्षण चरितार्थ है सांख्यों के अनुसार क्योंकि वो किसी का कार्य नहीं बाकी जो सात हैं प्रकृतियाँ इनको प्रकृति विकृति कहते इसका मतलब कार्य होने के कारण विकृति और किसी का कारण होने के कारण प्रकृति अव्यक्त का कार्य होने के कारण विकृति है अहम तत्व का कारण होने के कारण प्रकृति है अहम तत्व महत्व का, का कार्य होने के कारण विकृति है पंचतन मात्राओं का कारण होने के कारण प्रकृति है पंचतन मात्राएं जो हैं अहम का कार्य होने के कारण विकृतियां हैं पंच महाभूतों का कारण होने के कारण प्रकृतियां हैं तो प्रकृति और विकृति दोनों के लक्षण चरितार्थ होते हैं साथ में मात्रत्व एक अहम तत्व दो पंच तन मात्राएं पांच पांच और दो सात पंच तन मात्राओं को ही वेदांत थी अपचीकृत पंच महाभूत कहते अब मैं समझ रहा हूँ जिनको इन सब तत्वों का नाम नहीं मालूम है उनके लिए प्रवचन कठिन है लेकिन जब सामने श्लोक आता है तो फिर पलायन करना उचित नहीं है हम एक ही जगह पलायन करते हैं, श्रृंगार रस का वर्णन हो जाए आ जाए तुम पलायन कर जाते, वहाँ हमारी गति नहीं है अगर गति है तो अभी वाणी नहीं है वहाँ हमने कुछ बोलते श्रृंगार रस का क्योंकि हमारे वेश का रूप नहीं है अनुभव का क्षेत्र भी नहीं है और शास्त्र के बारे पर तो सुखदेव जी ने भी वर्णन किया है श्रृंगार का क्या इसलिए ज्ञान होने पर भी एक ही जगह हमारे पलायन का विषय बनता है जहाँ कहीं आ अध्यात्म शास्त्र में श्रृंगार आ जाए वहां पलायन करो झटपट एक दो वाक्यों में करके भगो इसलिए रासपंचाध्याय पर प्राय प्रवचन नहीं करता प्राय तो हमने एक संकेत किया अब यहां विचार करना है कि सोदश विकृतियां क्या हैं जिसमें कार्य के लक्षण चरितार्थ हो किसी तत्वान्तर कार्य के कारण का लक्षण चरितार्थ नंख का सूक्ष्म रहस्य एक शास्त्रार्थ का स्मरण होया चुर्माश किया था, था पूर्वाचार्य जी के साथ पढ़ने की भावना से कोलकाता में कोलकाता, उसके बाद धर्म संघ का अधिवेशन था हमारे गुरु भाई बहुत योग्य हैं सुधाकर दीक्षित रांची में रहते हैं उनके बेटा पत्रकार अब तो बहुत आस्था रखते हैं मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था उनका मुझसे कोई परिचय नहीं था मंच पर मैं आया दो महीने से बीमार भी, भी था शास्त्रार्थ की सभा थी ओ तो, पद पर थे हमारे पूर्वाचार्य जी उन्होंने कहा दंडी स्वामी को माइक दो ईश्वर सिद्धि विषय है जिस पर बोलें कम से कम पैंतालीस मिनट समय भी दे दिया एक दो मिनट ने पैंतालीस सुखबोध आश्रम जी का दर्शन किया दिग्गज विद्वान न्याय वेद साहित्य व्याकरण के नरवर लाहौर के विद्यार्थी आचार्य सुदर्शन आचार्य नाम दिग्गज विद्वान वो भी बैठे मैंने 45 मिनटों तक ईश्वर पर प्रवचन किया पूर्वाचार्यिकट में विद्यार्थी ही था उन्होंने गले में जितनी माला थी सब उतार के पहना दी अब काशी के पंडित को कैसे सही हो संस्कृत के विद्वानों की प्रशंसा इसलिए नहीं हो पाती प्राय आजकल जब तक एक दिन में चार पांच व्यक्ति को मूर्ख न कह दें तब तक तो रोटी नहीं पचती इसलिए प्रायः संस्कृत के विद्वान के बेटे ये सब बहुत ही विचित्र होते हैं अनुशासित कोई नहीं होता घर में कलह बहुत होता है क्योंकि वो जब तक चार पांच व्यक्ति को एक दिन में मूर्ख न कह दें तब तक उनको रोटी नहीं पचती अगर वो साधक हैं तभी इस बीमारी से बच सकते हैं अन्यथा नहीं ये बीमारी एक बीमारी है पहले तो संस्कृत कई विद्वान होते थे चक्रवर्ती नरेंद्र सब अंग्रेजी की क्या गति थी लेकिन आजकल जो दिखाई तो यही पड़ता है तो सुधाकर जी ने शंकराचार्य महाराज के कान के पास कह दिया दंडी स्वामी कौन है पता नहीं तो उन्होंने कहा आपके गुरु भाई गलत बोले हम सहमत नहीं हमारा तो फिर लगा ही नहीं कि उन्होंने माला डाली था। आ, वो भी संस्कृत के पंडित उन्होंने कह दिया आप जो बोले आपके गुरु भाई न्याय व्याकरण ये सबके मूर्धन विद्वान आप परिचित नहीं हैं ये सुधाकर दीक्षित जी आपके विचार से सहमत नहीं है अब वो ठहरे सुदर्शन आचार्य सुखबोध आश्रम उन्होंने कहा सहमत नहीं है तो हमसे भिड़ जाए <laughs> संस्कृत के पंडितों का चलता हमने कहा ठीक है आपत्ति व्यक्त करें उन्होंने कहा भी नहीं समय पूरा हो गया सायम सत्र में ये आपत्ति व्यक्त करेंगे आप इनका समाधान करेंगे मैंने कह दिया था कि संख्यों के यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है इस बात को लेकर उनको आपत्ति थी लेकिन उस समय नहीं बताया आप तो बहुत कोलाहल मत गया दंडी स्वामी और सुधाकर दीक्षित दोनों गुरुवायु में शास्त्रार्थ होगा <laughs> मैं आया अपने समय पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की शिष्टाचार पूर्वक आखिर गुरु है और दंडी स्वामी सन्यासी के प्रतिष्ठा तो थी जी ही पूर्वाचार्य लगे नहीं कि मैं उनका विद्यार्थी हूँ या परिचित हूँ हाँ प्रवल आपत्ति है आपके प्रवचन पर आप वक्तव्य दीजिए मालूम है आपको एक काशी के दिग्गज विद्वान हमने फिर आठ घंटे में उत्तर दिया बहुत विस्तार पूर्वक हम सब जनता और विद्वान कह रहे बाझे बाबा से क्या लेना हमने कहा कोई और आपत्ति बिल्कुल नहीं सभा भंग होने लगी तो पूर्वाचार्य जी के कान में कहा लिखित दें प्रमाण किया है जो बोले तो उन्होंने कहा बड़ी सभा में आप कहते कोई आपत्ति नहीं और कान पे आप कहते आपत्ति ही आपत्ति ये क्या बात एक बार डर दिया पूर्वाचार्य जी ने नहीं मुझे संतोष नहीं है लिखित दें आप बड़ी सभा में शंकराचार्य जी ने कहा जो आप बोले लिखित दीजिए प्रमाण सही दीजिए अब मैं जो बोलता हूँ सब इतनी पुस्तक लेकर आता हूँ लेकिन से शंकर भाष्य मेरे पास था ब्रह्म सूत्र पर हमने दस पेट में रोजन के बाद सायंकाल के सभाग के पहले लिखा हमने कहा यह प्रमाण पढ़ लीजिए आप काबिल बिल्कुल संतुष्ट हो गया लेकिन फिर वो काशी का और सुखबोध आश्रम जी ने कहा कि वो भी पंडित संस्कृत के मूर्ख से बात मत करो हमने कहा कि चल चलिए रास्ता निकालते हाँ सभा में नहीं कहा महाराज से हमसे कहलवा दिया कि संतुष्ट नहीं बैठिए हमारे बगल में दे से ठहरे थे, थे वो बगल वाले कमरे में पत्नी के सही ठहरे थे, थे। न मैं उनकी पत्नी को तो मैं जानता भी नहीं था उनसे पहली बार पढ़ से हमने कहकर हम आना चाहते हैं आपके कमरे में आइए आई महाराज फिर तो का जो धर्म है बैठे ऊपर बैठाया क्या आज्ञा है हमने कहा पंडित जी अब आप बताइए क्या आपत्ति तो बोलने लगे शंख पर हमने कहा पंडित जी आपको खो न प्रकृति का ज्ञान है न विकृति का ज्ञान है न प्रकृति विकृति का ज्ञान है फिर मुझसे मुँह लगाते महाराज क्षमा की मैं न्याय का विद्वान हूँ तो हमने कहा न्याय के विद्वान हैं और सांख्य का विषय है फिर हमको क्यों ठेरते काशी का पंडित ठहराना हम तो किसी के आगे झुकते नहीं हमने <laughs> कहा मैं समझ गया अब जहाँ लेते बहुत सम्मान करते स्नेह भी करते हैं अभी हमसे बड़े होंगे और पूरा समर्थन भी करते तो हमने इसीलिए कहा प्रकृति विकृति किसको कहते हैं प्रकृति विकृति उसको कहते हैं स्वयं किसी का कार्य हो तत्वांतर का उपादान कारण लेकिन सोडस विकृतियां हैं पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रिया एक मन ग्यारह और पांच स्थूल महाभूत ये सोदश विकृतियां सोदश विकृतियों को विकृति क्यों कहते हैं केवल विकृति उनमें प्रकृति का लक्षण चरितार्थ नहीं है इसलिए तत्वांतर परिणाम के ये कारण नहीं मनोवृत्ति तो है मनोवृत्ति है वृत्ति का उपादान कारण मन है मनोवृत्ति अंतकरण की वृत्ति लेकिन यहाँ पर विचार ये करना चाह पड़ेगा कि मन की जो वृत्ति होती है वो तत्वांतर परिणाम नहीं है विजाती परिणाम नहीं ये सब भी पारिभाषिक शब्द हैं अपने से अधिक विशेषता वाला कार्य उत्पन्न न कर सके उसका नाम केवल विकृति है जैसे पृथ्वी है यद्यपि वृक्षादि का उपादान कारण है घटादि का उपादान कारण है फिर भी इसको हम प्रकृति नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच गुण है छह गुनों से संपन्न किसी कार्य को उत्पन्न करने में पृथ्वी समर्थ नहीं इसीलिए इसका नाम विकृति है तो भगवान भाष्यकार भगवान ने और पूज्य स्वामी जी ने बताया तारतम्य संघात पंचभूतों का जो हमारा आपका शरीर है ये विकृति ये क्या है पंचभूतों का तारतम्य संघात इसीलिए यह तत्वान्तर परिणाम नहीं है अर्थात पंचभूतों से अधिक विशेषता वाला कोई कार्य ये नहीं ऐसे घटादी हैं, वृक्षादी हैं, यह पृथ्वी के तत्वान्तर परिणाम नहीं है तारतम्य परिणाम है अर्थात पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विशेषता वाले कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है तो संख्यों के यहाँ तत्व की गणना कहाँ पर जाकर स्तंभित हो जाती है रुक जाती है इसका मतलब वंश परंपरा स्थूल कहाँ पर जाकर रुक जाती है कुंठित हो जाती है नहीं तो असंख्य कार्य हो जाए ना तो वहाँ पर जाकर रुक जाती है जहाँ कारण की अपेक्षा अधिक विशेषता वाला कार्य उत्पन्न न हो कार्य उत्पन्न होता हुआ परिलक्षित हो अगणित कार्य हो लेकिन उनमें सचमुच में अधिक विशेषता सिद्ध न हो तो वहां पर जो अपने से अधिक विशेषता वाले कार्य का उत्पादक नहीं हो सकता वो चरम कार्य केवल विकृति माना जाता है संख्यों का अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है तो यहाँ पर मन कह दिया हम मनोबुद्धि मन तो विकृति कोटि का पदार्थ है इसलिए उसका कार्य आकाश हो ही नहीं सकता अगर हो सकता है तो फिर स्वप्न की ओर जाना पड़ेगा स्वप्न तो में जो अंतकरण या मन ही आकाश आदि के रूप में भी परिणत हो जाता है वो प्रस्थान अलग है उसको हम रखेंगे तो पाँच सात घंटे उसमें चाहिए उसको छोड़ते हैं तो अभी हमने क्या संकेत किया अष्टधा प्रकृति ही दो रूपों में है एक तो जो सात हैं, वो प्रकृति विकृतियां हैं और अव्यक्त हमको जब अव्यक्त गिना अव्यक्त जो है अक्षर है महाप्रलय में भी शेष रहता है तो यहाँ पर सात विकृत सात प्रकृति विकृतियां तो हैं ही सोदश विकृतियों को भी ले लें तो सोदश विकृतिया और सात प्रकृति विकृतिया तेस तेस तत्व का नाम क्षेत्र है गीता के पंद्रह में अध्याय के अनुसार अब प्रश्न उठता ये प्राणी क्या है प्राणी है इनको भूत कहा जा सकता है नि भूतानी भूत शब्द का प्रयोग है सातवें अध्याय में और यामी भूत शब्द का प्रयोग है तो कल परसो हमने कहा था कि भूत कहते ही प्राणी का अर्थ जगमगाने लगता है पंचभूत पर ध्यान न जाकर जिनके संस्कार प्रबल है वो भूत शब्द का उच्चारण करते ही वो समझते हैं भूत माने प्राणी जब हम भूत भौतिक कहते हैं तब भूत का अर्थ पंचभूत पर ध्यान केंद्रित होता है भूत भौतिक लगा दें तब तो, तो भूत कहने पर पंचभूत का ग्रहण होता है भूत के आगे भौतिक शब्द ना जोड़ें तो भूत का अर्थ खींच लेता अपने आपके मुख को किधर प्राणियों की ओर तो वैष्णवाचार्यों ने प्राणी परक अर्थ किया इससे क्या सिद्ध होता है अंत में उन्होंने कहा प्राणियों को क्षर कैसे मानते हो तो बताना पड़ा कि उनके जो देर है घुमा फिरा का अर्थ यह हुआ कार्य प्रपंच जितना है वह अक्षर है कारण प्रपंच में एक ही गिनना पड़ेगा उत्तुमयी प्रकृति व है तो अष्टधा प्रकृति में ही क्षर अक्षर का विवाह हो गया बच गई परा प्रकृति उस प्रकृति की पुरुषोत्तम रूपता सिद्ध हो गई मनसूदी टीका के अनुसार क्योंकि क्षेत्र अब अगर सातवें अध्याय की दृष्टि से ही पंद्रह को लगावे तब कौन सी विधा माननी होगी क्योंकि यहाँ भी लिखा एकदी भूतानी सर्वाणी की चुप धारा अहम कृष्ण दगता जगता प्रभव भगवान ने दो कारण बताया तीन कारण ध्यान जा रहा है न गोविंदानंद जी का एक तौनी भूतानी यहाँ पर योनि शब्द का प्रयोग किया भगवान ने इसका अर्थ भगवान को जीव भी कारण मान्य है पर जीव भी भगवान के दृष्टि में कारण है अष्टा प्रकृति भी कारण है और भगवान स्वयं भी अपनी दृष्टि में कारण है अहम कृष्ण जगता प्रभव प्रलयस्त तो हमको तीन कारणों की प्राप्ति होती है सातवीं अध्याय के अनुसार इसमें दो के कारणता स्पष्ट है अष्टधा प्रकृति सोदश विकृतियों का कारण है यह तो स्पष्ट हो गया इसीलिए अष्ट प्रकृति के कारण रूपता को लेकर कोई मतभेद नहीं और भगवान वेदांत प्रस्थान में पादान कारण विवर्तोपातः प्रवृत्ति अहम कृष्ण कृष्ण कृष्णस्य जगत प्रभव प्रयस्त था भगवान की कारणता भी स्पष्ट है बीच में जो परा प्रकृति है ये तब तौनी भूतानी परा प्रकृति को भी भगवान ने कारण माना परा प्रकृति का स्तर क्या है येदम धार्यते जगत यया इदम जगत धार्यते जिसके द्वारा दृश्यमान जगत धारण किया जाता है जिस पर जगत अधिष्ठित है वो परा प्रकृति है यहाँ जीव का स्थान बहुत ऊंचा है लेकिन वो जीव ही ईश्वर है ऐसा नहीं एक तद्योनि भूतानी मम यो व्यक्ति तत्वता मम शब्द का प्रयोग किया भगवान ने जीव भी भगवान की शक्ति है परा प्रकृति भी जीव भी भगवान की शक्ति है मम शब्द का प्रयोग किया जैसे मम योनिर्मह ब्रह्म में मम शब्द का प्रयोग है ए तद योनिनी भूतानी में भी मम यो व्यक्ति तत्वता मम शब्द का प्रयोग है इसका अर्थ हुआ कि भले ही जगत को धारण करने वाली प्रकृति जीव भूता हो परा हो लेकिन भगवान की ही शक्ति वो भी मान्य है इस दृष्टि से विचार करने पर जीव साक्षात उपादान कारण के रूप में ग्राह्य होगा यहाँ पर या निमित्त कारण के रूप में क्या प्रश्न था ना? तो जीव साक्षात उपादान कारण प्रपंच का है ऐसा सिद्ध कर तो कठिन होगा योनि शब्द का प्रयोग अष्टा प्रकृति में उपादान के अर्थ में लेना पड़ेगा और जीव परा प्रकृति का वर्णन जब होगा तब निमित्त कारण के रूप में लेना पड़ेगा निमित्त कारण जीव है या नहीं या जीवार्था सृष्टि भगवान ने जो कहा ये तद्य योनिनी भूतानी ममयो व्यक्ति तत्वतः उदाहरण यहाँ पर ये तद्य योनिनी तो यहाँ पर जो एक योनि भूतानी कहा इसमें पराप प्रकृति को भगवान उपादान कारण मानते हैं तो दो उपादान कारण के सिद्धि हो जाएगी अपरा प्रकृति भी उपादान कारण प्रकृति भी उपादान कारण भगवान को विवर्तो उपादान माने तो तीनों उपादान ही उपादान इसलिए बीच में जो पराप प्रकृति जीव है उसको हम सृष्टि का निमित्त कारण माने या उपादान कारण माने अब की आवश्यकता है जीवार्था जीवारि की संरचना होती है ना जीवार्था जीवार का मतलब मन प्रभु मात्रार्थम स आत्मने कल्पनाय च वेदस्तुति दूसरा श्लोक जनानाम असुजक प्रभु जनानाम शब्द का प्रयोग किया गया श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया जीवार सृष्टि जीव के जो भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं उसका नाम जीवार सृष्टि इसका अर्थ क्या होता है समष्टि जीवों के शुभाशु कर्म फल देने के लिए उन्मुख जब परिपक्व हो जाते हैं तब भगवान महासर्ग के प्रारंभ में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की संरचना करते हैं और जीवों को देहेंद्रीय प्राणांत कर्म से युक्त जीवन प्रदान करते हैं अर्थात जो जीव महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते उन पर अनुग्रह करने की भावना से उन अकृतार्थ प्राणियों को जो कि महाप्रलय की दशा महा में देहेन्द्रीय प्राणांतकरण से विहीन होते हैं अनुग्रह करके भगवान पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की भावना से देहेन्द्रीय प्राणातर से युक्त जीवन प्रदान करते हैं तो भगवान जो सृष्टि की संरचना करते हैं जीवों के कर्म फल के अनुरूप उन्हें शरीर प्रदान करने की भावना से उसका नाम है जीवार्था सृष्टि शब्द तो था श्रीधर स्वामी का लेलिया लिया महाभाग ने श्रीधरा स्वामी कोई पृथक से संप्रदाय की संरचना नहीं की कर सके न तुलसीदास जी आजकल ये भी बात है जो कितना भी विद्वान हो पृथक से कोई पंथ या संप्रदाय नहीं चलाता है उसकी प्रसिद्धि गौण होती है संस्थापक नहीं ना संप्रदाय का तुलसीदास जी ने पृथक से कोई श्री रामानंद सम्प्रदाय के अनुगत या श्री रामानुज संप्रदाय के अनुगत माने गए सिद्धांत का रामचरित का बिल्कुल शंकराचार्य का अनुरूप है वो विषय अलग है लेकिन उन्होंने कोई अपने नाम पर पृथक संप्रदाय की संरचना नहीं की श्रीधरा स्वामी भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग के अनुगत माने गए उड़ीसा के थे उनकी जन्मभूमि के पास में गया था और गोवर्धन मठपुरी के ही आचार्य थे शिष्य थे जैसे पुजूरिया महाराज कल उनके शिष्यों शिष्यों की परम्परा में जो लाला लोग आए थे हमने कहा पुजूरिया महाराज गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 142 में शंकराचार्य मधुसूदन तीर्थ जी के दीक्षित दंडी स्वामी शिष्य थे इतना तो आप समझो आपकी जो परंपरा है वो गोवर्धन मठ से संबद्ध है इतना बताया ला लोग समझने वाले तो नहीं होते लेकिन मैंने बताया तो हमने क्या संकेत किया श्रीधरा स्वामी जी का यह शब्द है जीवार सृष्टि प्रसिद्धि शब्द की हो गई विशुद्धा सम्प्रदाय में जीवार सृष्टि और आत्मार्था सृष्टि भगवान जो अपने विग्रह की संरचना करते हैं संभवाम और जो भगवान का लोक मान लीजिए वैकुंठ लोक है वो तो किसी जीव के शुभाशु कर्मों के फलस्वरूप उसकी संरचना नहीं है क्योंकि तो भगवान ही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हैं तथापि जीवों के शुभाशुभ कर्म जब बीच में आ जाते हैं तो भगवान की दिव्यता अवरुद्ध सी हो जाती है। क्या कल उदाहरण दिया है परसों इनको कोई विश्व सुंदर हो लेकिन मंच पर उसे राक्षस की या रावण की भूमिका प्रस्तुत करनी हो भूत प्रेत की भूमिका चोर डाकू की भूमिका प्रस्तुत करनी हो अंदर से समझता है कि मैं ऐसा सुंदर हूं, लेकिन दर्पण रख कर फिर अपने रूप को अत्यंत विकराल बनाता है तो उसके लिए विनोद का कारण बनता है लेकिन लोग तो समझते कितना विकराल है इसी प्रकार से जीवार्था सृष्टि का होता है भगवान ही निमित्त कारण होने वाले हैं भगवान ही उपादान कारण होने वाले हैं लेकिन जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर जब भगवान जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाते हैं तो काशी ही नहीं मगह की रचना भी करनी पड़ती स्वर्ग ही नहीं नरक की रचना भी करनी पड़ती है गंगा ही नहीं कर्मनाशा की रचना भी करनी पड़ती है रामायण के ये सब शब्द अच्छा मान लीजिए स्वर्ग की ही रचना करनी पड़े तो स्वर्ग का स्तर कितना होगा स्वर्ग में जो सौंदर्य होगा माधुर्य होगा सौरस्य होगा वो तो जीवों के शुभ कर्म की सीमा जहाँ तक है वहीं तक होगा ना भगवान कितने सुंदर हैं और कितनी सुंदर सृष्टि बना सकते हैं इसका आकलन स्वर्ग की संरचना से भी होगा क्या वो तो पुण्य का परिपाक है और जो कर्म का फल होता है वो सीमित होता है और क्या होता अनित्य होता है एक विचित्र बात हमारे लिए स्वर्ग बहुत दुर्लभ है क्या हमारे लिए स्वर्ग दुर्लभ है स्वर्ग की संरचना सूर्य चंद्रा जी की संरचना हमारी बुद्धि से भी अतीत है हम कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन भगवान के दृष्टि से विचार करें आखिर सूर्य पद जो मिलता है वो भी किसी जीव के कर्मोपासना के स्तर को देखते हुए स्वर्ग की रचना भी भगवान करते हैं देवराज इंद्र शरीर भी किसी को देखते हैं तो उसके शुभ कर्मों के परिपाक के फल स्वरूप ना तो हमारे लिए स्वर्ग आकर्षण का केंद्र है भगवान के लिए भी तो उनकी क्षमता की दृष्टि से बहुत स्वल्प ही है ना आजकल यही कठिनाई है कि जीवार्था सृष्टि को ही वेदांती समझते स्वात्मार्था सृष्टि होती है यह तो संस्कार ही नहीं है यह हैवी संस्कार तो सृष्टि की दिव्यता कितनी हो सकती है इधर तो बिल्कुल वेदांतियों का कोई संस्कार ही नहीं है कल विस्तार पूर्वक आपसे बात हुई निंदा में तात्पर्य नहीं है अधिकांश वेदांती होते आर्य समाज जैसे गंगाराम जी यहाँ आते तो्रवी ब्राह्मण आर्य समाजी से एक दक्षिण के सन्यासी से टकरा गए अंत में वो वेदांती बन गए कभी मूर्ति पूजा की नहीं मंत्र का जप आदि ठीक से किया नहीं वेदांति बन का करके चलते थे हमारा तो बहुत युद्ध हुआ प्रेम से यहाँ पर बहुत अपमान भी किया हम प्रवचन करते थे हमारी और पीठ देख के यहाँ बैठते थे हाँ मंत्र जी देखते रहते थे तभी तो मैंने प्रवचन किया मैंने छोड़ा नहीं इस स्थान के प्रति क्योंकि जब तक स्थान मुझे न त्यागे तब तक तो मैं नहीं त्याग सकता राग नहीं है तो आप जानते पुजूरिया बाबा जी का आश्रम में काम ही पाँव रखता हूँ एक अरब भी कोई दे तो जा सकता हूँ नहीं जा सकता वहां के व्यक्तियों का स्तर नहीं है यहाँ मैं अपमानित होकर भी दो दो दो साल मैंने प्रवचन किया सुनने वाला मेरे और पीठ कर बैठता था तो अभी मैंने कुछ नहीं कहा सुना मंत्र जी कहते थे आश्रम में स्थानवित हमारा श्रोता न करते हमने कहा ठीक मैं यहाँ धर्म सम्राट पूज गुरुदेव का जाय क्यों नहीं बोलता मंत्र जी ने प्रधान को भिजवाया था ये मत कहा करे तो मेरे सामने घाटी आ गई कि मैं यहाँ प्रवचन करना छोडूं तो मैंने सोचा महाराज कैवल्य मोक्ष प्राप्त दिव्य गति से कहीं भी हो तो मैंने उनसे पढ़ा है आपको नहीं मालूम होगा यहाँ बैठकर मेरे अनुरोध महाराज पढ़ाते नहीं थे प्रवचन करते थे पढ़ाते नहीं थे पूरा प्रथम स्कंध महाराज ने एक एक श्लोक का अर्थ भरी सभा में किया हमें यहाँ बैठता था भरी सभा में केवल 108 अर्थ किया था महाराज ने जन्मादेश का मेरे अनुरोध पर अन्वितार्थ प्रकाश का कारण 108 प्रकार का अर्थ किया है उसको मैंने महाराज से विधिवत सुना है इसलिए मैंने तो वो जो थे हर समाजी से वेदांति बने थे <laughs> ऐसे ही एक थे अभिनव सच्चिदानंद बहुत अपमान हमारा करते थे महाराज के शिष्य थे वो आर्य समाजी से वेदांती बने थे तो आजकल के वेदांती वज्र नास्तिक जैसे होते हैं प्रायः आर्य समाजी से जब वेदांती बन जाते हैं न उपासना का ज्ञान है न तत्पदार्थ का ज्ञान है न श्राद्ध है न तर्पण है वेदांती बनते हैं ऐसे वेदांतियों के संपर्क में आने वाले नरक में ना जाए यही बहुत इसलिए संप्रदाय ही दूषित हो गया अतः पर संकेत हमने किया आत्मार्था सृष्टि का तो ज्ञान और ध्यान ही नहीं है श्रीधर स्वामी जी ने कहा यह जीवार्था सृष्टि है तब यहाँ पर थोड़ा विचार करें भगवान जब सृष्टि की संरचना करते हैं तो भगवान ने कहा तद्योनी भूतानी अपरा प्रकृति ही नहीं परा प्रकृति रूपा जो जीव है वो भी का कारण है अब कौन सा कारण हो सकता है तो निमित्त कारण तो मानना ही पड़ेगा तो की संरचना होती है जीवार्था सृष्टि का अर्थ क्या है जीव के अविद्या काम कर्म के अनुरूप सृष्टि की संरचना इसी का नाम है संरचना करने वाले भगवान लेकिन संरचना में हेतु जीव के शुभाशुभ कर्म शुभाशुभ कर्म के मूल में उनकी कामना कामना के मूल में उनकी अविद्या जीवनिष्ठ अनिष्ट अविद्या काम कर्म के द्वार से भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं ब्रह्मसूत्र जीवार सृष्टि ब्रह्मसूत्र में कहा है ब्रह्मसूत्र कार ने कहा कि भगवान में वैषम्य निर्घीणय दोष नहीं है किसी को राजा किसी को महाराज किसी को कुत्ता किसी को सुव किसी को वृक्ष किसी को नारकी किसी को स्वर्ग में किसी को धनाढ़ ये सब क्या है विषमता तो है तो लगता है कि भगवान में विषमता और निर्घिन निर्दयता है तो वेदव्यास जी ने वायणाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा नहीं कर्म सापेक्ष जीवों के कर्म को द्वार बना कर भगवान कर्म प्रसान विश्व रखा जो जस चाखा ने अनुवाद किया जीवों के कर्म को द्वार बना कर के भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं इसलिए भगवान में कोई वैषम्य निर्घन दोष की प्राप्ति नहीं है इसका अर्थ ये हो गया कि की भूतानी इस दृष्टि से विचार करें तो जीव भी कारण है दोनों कारणों का भगवान ने वर्णन किया फिर अपने लिए कहा अहम कृष्ण से जगता प्रहय तथा विवर्तोपादान के रूप में तो पादान हो गई मूल प्रकृति जिसको कहते हैं अविद्या जिसको कहते हैं एक प्रकार से अव्यक्त कहीं कहते हैं प्रधान प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है श्वेता स्वतः उपनिष्द प्रधान के बाद क्षेत्र कहा गया है नहीं। प्रधान शब्द का प्रयोग श्वेता स्वेतर परिषद में किया गया जीव को हम क्या मानेंगे निमित्त कारण जीव के कर्म को ही द्वार बना करके भगवान सृष्टि की संरचना करते और दूसरी बात यह है जीवार सृष्टि का अर्थ क्या है पंचदशी को लीजिए बहुत अच्छा साहित्यिक उदाहरण दिया पिता की लाडली प्यारी बेटी होती है लाडली प्यारी बेटी हुई पुत्री हुई उत्पन्न होती है पिता से माता से भोग्य बनती है अपने पति के लिए हो गया ना तो विनोद की बात यह हुई भगवान जीवों के ससुर बन जाते हैं पंचधजकार की दृष्टि में सृष्टि की संरचना करते हैं भगवान तो भोक्ता भगवान होते ही अजीव होता है पंचदशी कार ने क्या कहा के द्वारा शिष्ट और के द्वारा भोग्य यही तो जगत का स्वरूप है ना भोक्ता तो भगवान नहीं होते ना यह जो सृष्टि संरचना है वो भगवान ने अपने लिए थोड़े बनाई तो है वो भावपूर्वक पत्रम पुष्पम पलम तोयम वोल चीज है ये जो समग्र सृष्टि है स्वर्ग से लेकर नरक पर्यंत चेतन के लिए है चेतन कौन भगवान के लिए भगवान तो भोक्ता होते नहीं भगवान के भोग के अनुकूल भी तो नहीं है ना क्या हमारे लिए कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण हो हरी घास दे दीजिए पशुओं के लिए क्या करना झूमते हुए पाले दाना दे दीजिए अब देवता को दे दीजिए मनुष्य को हरी घास दे दीजिए सब्जी में रूपांतर करके कुछ पाले अलग बात है देवताओं के लिए भी देवता क्या होते घृाण भक्ष होते हैं नासिका से सोमकर ही तृप्त हो जाते हैं देवता ग्रहण भक्ष होते हैं और हम जो जीव होते हैं क्या होते हैं जीव प्रज्ञा के भोक्ता हम आप हाँ थोड़ा इस पर भी विचार करें हम लोग भोक्ता हैं या नहीं भगवान शंकराचार्य महाभाव ने लिखा इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो बहुत लाभ होगा आध्यात्मिक जगत में भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा ब्रह्मसूत्र भाष्य में जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है विषय का भोक्ता नहीं बड़ी विचित्र बात है जीव तक या भोग्य प्रपंच हम भोगता है सृष्टि की संरचना हम जीवों को भोग देने के लिए बनी है सृष्टि भोग्य हम भोगता है भगवान का महत्व क्या है तुम बाद में कहेंगे कईमिटक न्याय से हम जो भोगता है हमारा भोग कितना दिव्य इस पर विचार करें तो क्या सिद्ध होगा यह जो सृष्टि है यह हम तक कैसे पहुंचेगी पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी हमारे पास द्वार क्या है पंच कर्मेंद्री तो विसर्जन के द्वार है एक दिन बताया पंच जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ग्रहण के द्वार हैं तो सृष्टि तो पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हमारा भोग्य बनेगी ना इसका अर्थ होता है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध पूरी सृष्टि का पर्यवसान शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में होगा इसका नाम क्या दिया पंचदशिक ने भेदोपाधि भेदकोपादि हमारे पास कोई ऐसा करण नहीं है जो युगप एक काला वेदेन समग्र सृष्टि का ग्रहण कर ले उदाहरण के लिए मधुसूदन सरस्वती जी का उदाहरण लीजिए भक्त रसायन का दीर्घ पूरी कचौरी मालपुआ खाजा लीजिए अब क्या होगा समग्र खाजा को ग्रहण करने की क्षमता क्यों नहीं है कोई ऐसी इंद्री नहीं हमारे पास कोई ऐसा करण हमारे पास नहीं कि एक साथ समग्र विषय को ग्रहण कर ले उसका पांच विभाग हो जाएगा दांत से काटेंगे ना कट कट शब्द बन गया एक विभाग आपाद मस्तक बाहिया विद्यमान है तो रस का भी अनुभव होगा शब्द स्पर्श का स्पर्श का अनुभव होगा आजादी के काटने में कठोर मृदु रूप का नेत्रों से दर्शन कर रहे जितना मुंह के बाहर का हिस्सा है रूप का दर्शन हो रहा है रश्मिन्द्री के द्वारा रस का ग्रहण हो रहा है नासिका के द्वारा जो कुछ सुगंध है उसका ग्रहण हो रहा है तो खाजा देखते देखते क्या है शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में परिणत है ठीक है अब हमारे पास क्या पहुंचा ये तो इंद्रियों के भोग्य बन गए एक प्रकार से चषक कहा न ब्रह्मा जी ने चष चषक चम्मच चम्मच को क्या स्वाद मिलता है लेकिन अजिदैव जो है वो चम्मच चम्मच के स्थान पर इंद्री और अजदैव है उनको स्वाद मिल जाता है। ये जो चम्मच है दर्बी पाक रसम यथा मुक्ति को पिषद दरवी पाक रसम यथा दर्बी के द्वारा भोजन बनाते हैं उसको क्या स्वाद मिलता है लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब कोई प्राणी भोग भोगता है भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तो द्वार के रूप में देवताओं को भी मिलता है या नहीं मिलता ही है तो क्योंकि विषय के बाद कारण फिर सुर ये तो चेतन है सुर तो चेतन है तो सार क्या निकला हम तक क्या पहुंचा शब्द नहीं शब्द ज्ञान हम तक क्या पहुंचा शब्द या शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान पहुंचा स्पर्श पहुंचेगा हम तक या स्पर्शक ज्ञान स्पर्शक ज्ञान में ज्ञाता के सन्निकट प्रत्यासन निर्दिष्ट ज्ञान है या शब्द शब्द तो बाहर है ना पराक है ना जैसे ये लिया ये लिया ना ऐसे ही शब्दक ज्ञान में हम है ज्ञाता और शब्द है ज्ञेय बीच में ज्ञान है हमारे सन्निकट कौन है ज्ञान है या ज्ञेय शब्द नहीं है ज्ञान इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है विषय के भोक्ता होने का भ्रम ही लादे हुए सत चंदन बनिता आदि किसी की गति हम तक नहीं है तो फिर शब्द ज्ञान में ज्ञान स्पर्श ज्ञान में ज्ञान रूपक ज्ञान में ज्ञान रस ज्ञान में ज्ञान गंध ज्ञान में ज्ञान सुखद ज्ञान में भी ज्ञान दुखद ज्ञान में भी ज्ञान मोहक ज्ञान में भी ज्ञान और अज्ञानक ज्ञान में भी ज्ञान अर्थात एक कहावत है सूर्य को दीपक दिखाना सूर्य का अंशी तो दीपक है लेकिन उसका स्वागत करना है तो दीपक दिखा के करते हैं यह संसार लुढ़कता पुरहकता जब हम तक पहुंचना चाहता है तो हमारा जो तात्विक स्वरूप है वही बन के पहुँच सकता है और कोई द्वार नहीं जैसे नर्मदा का जो पाषाण थपेरा खाता खाता लुढ़कता पुरखकता नर्मदेश्वर बन जाता है ऐसे सृष्टि प्रकृति रूपी नायिका साहित्यिक दृष्टि से अपने प्राणनाथ पुरुष की आरती उतारती है तो स्वयं को उसके अनुरूप बना देती है, जैसे सूर्य को दीपक दिखाना सूर्य का अंश ही दीपक है ऐसे शब्द नहीं शब्द अज्ञान स्पर्श नहीं स्पर्श अज्ञान रूप नहीं रूप रस नहीं रस ज्ञान गंध नहीं गंध ज्ञान अब जो हम ज्ञान के भोक्ता हुए सतमुष् भोक्ता हुए क्या शब्द ऋण माइनस शब्द बराबर इज इक्वल टू ज्ञान माने हम उदाहरण दिया दर्पण लीजिए दर्पण में हमारा मुख चंद प्रतिफलित हुआ अब वो बन गया यूँ कर दीजिए दर्पण वो कहाँ चला गया जहाँ था वही रह गया इसी प्रकार शब्द ज्ञान में ज्ञान हमारा हो गया भोग्य अब शब्द यू कर दीजिए सर्वरूप शब्द रूपी दर्पण यू कर दीजिए वो ज्ञान हम ही हो गए न मात्र का वो भोग्य बना इसका मतलब हम तक हमारे अतिरिक्त किसी की पहुँच नहीं है शब्द ज्ञान स्पर्शक ज्ञान रूपक ज्ञान रस ज्ञान गंध ज्ञान अब छोक को लीजिए वृद्धा को चांदक छुट्टी में कहा चावलदार रोटी सब्जी पावे तो क्या हो गया अन्न का स्थूलतम जो भाव होगा हिस्सा वो तो माल बन जाएगा <laughs> देखी रहे धोखे में हमारे पेट में मित्री रबड़ी पहुंच गई हम बाबा बचपन के रबड़ी खाने के लिए बाबा हुए के पड़ोस रहे थे पांडे जी हमारा स्वभाव इनको मालूम नहीं था अब हम तो ये नहीं कहते विधेय लेकिन मन उतरता बहुत कम है किसमें लगा रहता है या तो दार्शनिक विचार में या राष्ट्र को लेकर भोजन करते हुए भी नहीं लगता भोजन करते हैं। हम अपने धुन में थे अब परोस दिए रबरी अभी भी इतने नहीं इतने इतनी हम निर्णय नहीं कर पाए कि फिर है ये रबरी पचट कर गए पंद्रह दिन हो गए धमकर छत्तीसगढ़ कम से कम साठ नहीं तो चालीस बार तो पंद्रह पे लग पचास बार तो गए होंगे शौचालय क्या मतलब हुआ स्थल भाग जो अन्न का होता है तांत्रिकों के पंच मकार होते हैं ना पंचभूत के दृष्टि से पंच मकार सीबित कारण के दृष्टि से तीन मकार पहला मकार क्या हो गया मल चावल दाल रोटी सब्जी का जो स्थल भाग होगा वो क्या हो जाएगा मल बन जाएगा दूसरा भाग क्या होगा दूसरा मकार मांस थोड़ा शरीर में रह जाएगा मल कुछ निकल जाएगा कुछ शरीर में रहेगा तीसरा विभाग जो बहुत सूक्ष्म होगा वो मन बन जाएगा हम तक क्या पहुंचा जी हम तक क्या पहुंचा? एक सरदार जी विधायक छत्तीसगढ़ आए उन्होंने कहा महाराज हमारे जिला की बात है एक विधायक ने कहा विधानसभा में उड़ीसा की बात उस क्षेत्र में जल का अभाव है उन दिनों पांच लाख मन में एक सरोवर बना कागज पर पांच लाख ले लिया उसने दूसरा विधायक दूसरी पार्टी का हुआ उसने कहा कि उस सरोवर से मलेरिया फैलने का डर है मच्छर बहुत हो गए सात लाख रुपए पारित हुए सरोवर को भरने के लिए सरोवर को बनाने के लिए पांच लाख सरोवर को भरने के लिए सात लाख और सरोवर कहा कागज पर तो हम भोगता है ये भ्रम ही है न अगर है भी तो हमारा भोग्य कौन है कितने सूक्ष्म हमारा भोक्तृत्व है उपलब्धित्व भोक्तृत्व श्रीमद भागवत गीता तेरह अध्याय का शांकर भाष ये का सिद्धांत है उपलब्धित्व भोक्तृत्व उपलब्धित्व ही भोक्तृत्व है और हम तक क्या अब हो लिया ये घूस वाली बात हाकिम तक तो पहुंचा ही नहीं कुछ समीचे वाले खा गए अब अन्न का तीन विभाग हो गया ऐसे जल का तीन विभाग मूत्र इत्यादि ऐसे ही तेज तैजस पदार्थ घी दूध इत्यादि का तीन विभाग हो जाएगा हम तक क्या पहुंचा तीन ले लेंगे अंत में क्या वाक मन और प्राण जल आपो में प्राण जल का जो सूक्ष्मतम विभाग होगा उससे प्राण पुष्ट हो जाएगा अन्न का जो सूक्ष्मतम विभाग होगा उससे मन पुष्ट हो जाएगा दूध खाने से जो सूक्षतम विभाग होगा उससे हो जाएगी हमारे फिर कौन हुए ब्राह्मण कहा का सप्तान ब्राह्मण अन्न सात प्रकार के अन्न उसमें दर सब पूर्णिमा किनके अन्न है देवताओं आजकल सब लुप्त है अमावास्या पूर्णिमा ठीक अनुरूप देवताओं के पोषण के लिए विशेष जाता था उसका नाम दर्श पूर्ण मास देवतात्मक देवताओं के सूक्ष्म विपाक देवताओं का विग्रह होता है वो देवताओं के अन्न है अच्छा ये जो चावल दाल इत्यादि चावल इत्यादि ये मनुष्यों के अन्न है और जो फल है दूध है ये चिड़ियों के अन्न है पशुओं के अन्न दूध जब तक दूध ही दांत होते हैं ना बच्चों के तब तक पशु तुल्य है ना। माँ का दूध पीता है इस सब इसलिए पूज्य कृष्ण बोधा संजय महाराज कहते थे भाई पशुओं का अन्न हम क्यों दूध नहीं पीते? वो तो निर्जल व्रत रहते थे एक या फिर मूंग की दाल और जौ की रोट बस उनका भोजन हो न सब्जी ना कुछ पीए वह ठंडी हो जाए तब पशुओं पशु पश्व, पशुओं के अन्न है ये दूध आदि हो गए चिड़ियों के अन्न मान लीजिए फल इत्यादि हो गए जीव के अन्न कौन है सप्तान ब्राह्मण के अनुसार वाक प्राण और मन अर्थात कारण ये कारण हो गए ना सूक्ष्म शरीर जो है हमारे कारण ही हमारे भोग्य है इसमें भी लक्षण करनी पड़ेगी ये कारण का पर्यवसान किसमें है दो तीन दिन यहाँ चला यहां वहाँ शब्द और ज्ञान में अंत में हमारा भोग कौन हो जाएगा ज्ञान लॉ जी पाप करते हैं पुण्य करते हैं लेकिन हमारे पास जाता क्या है जो हमारा स्वरूप है कि नीचे वाले सब खा लेते पाप पुण्य तो हमको लगेगा वाल्मीकि जी वाली बात पाप पुण्य तो हमको लगता है खाते कौन है शरीर पुष्ट होता है इंद्रियां पुष्ट होती हैं अंतर कण पुष्ट होता है जीव के पात्र तो वही जाना है ज्ञान वो ज्ञान स्वरूप ही है ज्ञान स्वरूप ही है इसका मतलब क्या हुआ इस दृष्टि से विचार करने पर यह जीवार्था सृष्टि है भगवान जीव के सु कर्म को निमित्त बनाकर सृष्टि करते हैं तो जीव भी हेतु बन गए या नहीं इस दृष्टि से अगर जीवार्था की दृष्टि सृष्टि की दृष्टि से अगर अब मम योनि महद तो वहाँ का और यहाँ पर कहा तद योनि भूतानी मम इस दृष्टि से अगर हम कहें कि यहाँ परा प्रकृति रूप जो जीव है वह अक्षर है क्योंकि उसी के निमित्त भगवान अष्टा प्रकृति के द्वार से या मूल अव्यक्त के द्वार से फिर सात प्रकृति या स्वदश विकृतियों की रचना करते हैं इसीलिए फलावसानम जगत किसने लिखा शंकराचार्य ने फलावसानम जगत जल का परियव... जगत का पर्यवसान फल है सांख्य सूत्र क्या है चिदा चिदावसानो भोग चिदावसान भोग चित्त मान्य ज्ञान भोग का पर्यवसान ज्ञान है वेदांत में सांख्य में भोग का अर्थ क्या होता है विषयोपलब्धि यही ना सुख नहीं भोग है सुखोपलब्धि सुख है भोग्य भोग क्या है सुखोपलब्धि दुख है भोग्य भोग क्या है दुखोपलब्धि मोह नहीं भोग है मोह है भोग भोग्य मोहोपलब्धि अज्ञान भोग्य नहीं है भोग नहीं है अज्ञानोपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि तो ज्ञान है ना तो शास्त्र कारो ने सब कुछ दे दिया ना हम लोगों को विचार न करने पर हम कहते भोग है सुखोपलब्धि अब उपलब्धि पर विचार करें तो हमारा आपका भोग भी कितना सूक्ष्म होगा अब भगवान का भोग कितना सूक्ष्म होगा इस पर विचार करें अच्छा जो देवता होते हैं बहुत विचित्र बात है न हम भक्सित वाह ब्रह्मा जी जो भोग भोग्य पदार्थ अपने से बाह्य होना चाहिए ना शरीर के ब्रह्मा जी का जो भोग के बनेगा उनके शरीर के बाहर कुछ होगा प्रपंच और शरीर के अंदर ही होगा तो भोग क्या होगा एक भोक्ता ब्रह्मा जी एक भोगता गाय बैल लेकिन आकाश पाता का अंतर होगा या नहीं भगवान ने कहा हम का नाम भक्तवावस्था में हम चावल दाल रोटी सब्जी फल दूध पा हैं एक दृष्टि से तो हमारे शरीर के बाहर है दूसरी दृष्टि से तेजस की दृष्टि से स्वप्न प्रपंच शरीर के बाहर का है विकरण पर विचार किया गया था तो केवल जो हमारे जीवन में भोग लम्पटता है विषय लम्पटता है सचमुच में भोग है क्या इस पर विचार करने पर तो अनाशक्ति की पराकाष्ठा आती है या नहीं तो भगवान जो सृष्टि की संरचना करते हैं, अक्षर और अक्षर, अक्षर के निमित्त अक्षर के निमित्त करते हैं, फिर प्रकृति के द्वार अब यहाँ पर एक यह कठिनाई आवेगी समय बहुत हो गया अष्टा प्रकृति सोदश विकृति अष्टा प्रकृति में अव्यक्त भी है न अव्यक्त को फिर क्षर कहना पड़ेगा पहले हमने उठाया था अष्टा प्रकृति में अव्यक्त भी है ना महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा तो अगर क्षरा सर्वाणी भूतानी तो अव्यक्त को क्षण भी कहना पड़ेगा अव्यक्त को क्षर भी कहना पड़ेगा भूत भी कहना पड़ेगा अव्यक्त को क्षण किस दृष्टि से कहेंगे तब तो तत्व ज्ञान से बाध होने योग्य होने के कारण ही क्षर कह सकते हैं महाप्रलय में शेष न रहने के कारण क्षर कह सकते या नहीं इस पर विचार होगा तो निर्गुणे प्रबलिय निर्गुण ब्रह्म में महाप्रलय में अव्यक्त भी लीन हो जाता है सुबालोपनिषद आदि का अध्ययन करें तो जिसका लय हो जाए वो अक्षर तो ब्रह्म में प्रकृति का भी लय होता है तो क्षरत उसमें चरितार्थ हो गया दूसरी दृष्टि से जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो अव्यक्त या प्रकृति का भी बाध होगा तो बाध की दृष्टि से भी क्षरत्व है प्रकृति में और लय की दृष्टि से भी क्षरत्व है तब ये कहेंगे चौबीस जो अचित पदार्थ के प्रभेद हैं वो सब क्षेत्र हैं। यद्यपि सीधे प्रकृति क्षर प्रतीत तो नहीं होती लेकिन वेदांत प्रस्थान में तो उस मूलक प्रकृति या माया या अव्यक्त या प्रधान का लय स्थान भी ब्रह्म सिद्ध है तो जिसका लय हो जाए उसी का तो क्षय माना जाएगा मैटर के नैडर भी क्रिएटर नोर डिस्ट्राइड किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती या निरन्वय नाश नहीं होता पृथ्वी के नाश का अर्थ भी क्या है पृथ्वी का लय तो अव्यक्त का भी लय हो जाता है ब्रह्म में इस दृष्टि से फिर क्या कहेंगे अव्यक्त को क्षर सिद्ध कर देंगे पुरुष को अक्षर कहेंगे लेकिन फिर प्रश्न उठेगा अक्षर कहेंगे तो उसका भी लय होगा या नहीं प्रकृति का लय होते ही फिर उसकी जीव संज्ञा नहीं रह जाएगी या रह जाएगी पराप्रकृति है तो भविष्य गति से उसको फिर हम कह सकते हैं पराप्रकृति को अक्षर इसमें बहुत खींचातानी करके अर्थ तो बैठ जाएगा सुगम अर्थ वही है जो शंकराचार्य महाभाव ने लिखा इसको विस्तार न करके यहीं छोड़ दिया हर हर महादेव